भवनाथ गा रहे हैं भाव माँ आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना तेरे कमल चरणों को छोड़ मेरा मन और कुछ नहीं चाहता यह मुझे दोष दुष्ट बतलाता है परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा दोष क्या है तू मुझे बतला दे माँ तू मुझे बतला दे माँ मेरी तो यह इच्छा थी कि भवानी का नाम लेकर मैं भाव सागर से पार हो जाऊँ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 माँ जब तू शिव के निकट बैठेगी तब तेरे चरणों में मैं जय शिव जय शिव कहकर बसता रहूँगा